शुक्ल यजुर्वेदिया ईशावासी उपनिषद कल हम लोग विचार कर रहे थे पूर्व पक्ष ने एक अनुमान दिया था ईशावास्य इत्यादय मंत्रा कर्म शेषा क्यों मंत्र तो अविशेषा इसको दृष्टांत दिया सिद्धांति ने इसका निराकरण किया ईसत्व में जैसे विनियोजक प्रमाण है कि ये कर्म में व्यवहार होगा ऐसे ईशावासी इत्यादि मंत्र को कर्म में व्यवहार करने के लिए कोई विनियोजक को प्रमाण नहीं है इसे तो हमें क्या विनियोजक प्रमाण था कल विचार कर रहे थे श्रुति और विनियोजक प्रमाण छह होते हैं श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या तो सिद्धांत ने कह दिया कि कोई विनियोजक को प्रमाण नहीं है ये एक कारण दिखाया और दूसरा कारण दिखाया था भिन्न प्रकरण तत्व ये ईशावासीय मंत्र ये कर्म का प्रकरण में नहीं है तो नहीं होने से ईशावासी मंत्र ये कर्म का शेष अंग नहीं बन पाएंगे ऐसे सिद्धांति कहता है पूर्व पक्ष कहता है ठीक है सूती ये विनियोजक प्रमाण नहीं बना किंतु आगे लिंग विनियोजक प्रमाण हो सकता है इसके लिए आगे पूर्व पक्ष कह रहे हैं ये पुराना किताब में दस नंबर टिप्पणी था वो टीका में पंचम पंक्ति का अंतिम में वो षष्ठ पंक्ति का आदि में आएगा स्रोत विनियोत के ऊपर वो दस नंबर टिप्पणी होगा पुराना पुस्तक में श्रौत विनियोगा बरहीदेव सदन दामी बरही लवन प्रकाशन सामर्थ्या बरही लवन यथा विनियोग तथा कर्म से सात्म प्रकाशन सामर्थ्य न कर्मसु ऐसा विनियोग <स्थियोगा> न आशंकनीय इत्यपि यहां से सिद्धांतिका वाक्य होगा उससे पूर्व में पूर्वपक्ष का वाक्य स्रौत विनियो श्रुत्या भव इति श्रुति ये विनियोग प्रमाण से नहीं हो पाने पर भी स्रौत विनियोग अभाव अभी लिंग प्रमाण पूर्व दिखा रहा है उसके लिए दृष्टान्त देता है बरही देव सदन दामी दामी में धातु हो गया दाप लोगों लोने छेदने तो बरही देव सदनम दामी ऐसा कह करके वो बरही का बरही अर्थात कुसा कुसा का वो छेदन कर रहा है तो उसको कह रहा है हे बरही तुम देव सदनम अर्थात आप देव सदन हो और हम आपका छेदन करेंगे इस प्रकार के यहाँ कोई श्रुति नहीं है कहने के लिए कि ये मंत्र बरही देव सदनम दामी ये बर्ल में अंग बनेगा ऐसा यहाँ कोई और आगे मंत्र नहीं है नहीं है जैसे इसे, त्वा इसे त्वा इतना मंत्र भाग हो गया शाखा छिन्नति ये कहता है कि पलास शाखा छेदन करने के लिए ईसेत्वा मंत्र व्यवहार होगा वह श्रुति है किंतु यहां ऐसे बरही देव सदनंग दामी इति बरहीनती ऐसे आगे श्रुति नहीं है तो नहीं होने से ये मंत्र कहां व्यवहार होगा ऐसे संदेह होने से वहां कहते हैं यहाँ दामी बोल करके एक क्रियापद है जिसका अर्थ कि लवन करना छेदन करना काटना और बरही बोल करके यहाँ के कर्म भी उपस्थित है अर्थात तो बरही का लवन होगा छेदन होगा तो ये मंत्र बरही का लवन में छेदन में व्यवहार होगा ऐसा कैसे पता चला कहते दामी ऐसा शब्द है ना दामी अर्थात छेदन करना काटना ये एक क्रिया है इसी क्रिया में ये मंत्र लगेगा तो ये दामी बोलकर के जो शब्द है ये शब्द का सामर्थ्य है अर्थ को प्रकाशन करने का इसको कहते हैं लिंगम शब्द सामर्थ्यम लिंगम ऐसा कहते हैं और बात कहे सामर्थ्यम सर्व शब्दा नाम तो लिंगम लिंगम हम लोग सामान्य अर्थ में जो कहते हैं शक्ति शब्द में एक शक्ति होता है अर्थ को प्रकाश करने के लिए तो अभी यह निर्णय होता है कि दामी ये शब्द लिंग बनता है कहने के लिए कि ये मंत्र बरिर्देव सदनम दामी ये मंत्र कुशलवन में लगेगा कहेंगे ये लिंग हो सकता है ये बता सकता है किंतु कोई श्रुति नहीं है श्रुति का ही सामर्थ्य है विनियोग कराएगा विनियोग अर्थात कहेगा ये इसका अंग होगा श्रुति कहेगा तो हम मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे तो अभी यहाँ तो श्रुति नहीं है कहीं ये जो लिंग हुआ ये अभी कल्पना कराएगा एक श्रुति का ऐसा एक श्रुति होना चाहिए कौन सा श्रुति इति बरही लुनाति बरही देव सदनम दामी इति बरही लुनाती जैसे पहले था इसे त्व इति शाखम छिनती ऐसे यहाँ एक श्रुति का कल्पना करना पड़ेगा देवसदनम दामि इति बरि लुनाति तो लिंग श्रुति का कल्पना करके विनियोग कराएगा विनियोग अर्थात कह देगा कि ये अंग बनेगा ये मंत्र अंग बनेगा अभी पूर्व पक्षी कहता है कि जैसे यहाँ लिंग प्रमाण से विनियोग हो गया ये मंत्र बरहि लवन का अंग बन गया जैसे यहां हुआ इसको दृष्टांत दिया बरही देव सदनम दामी इत्यस्य बरही लवन प्रकाशन सामर्थ्या सामर्थ्या लिंगात ग्यारह नंबर टिप्पणी मतलब आपका पुस्तक में जो टिप्पणी है देख लीजिए पुराना पुस्तक में यहां थोड़ा संशोधन नए में भी चाहिए सामर्थ्या सामर्थ्यादी सामर्थ्यात्मक लिंग प्रमाणाद इत्यर्थ आगे ब्रैकेट है उसके अंदर में है अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम ही लिंगम में हलन चाहिए नया में भी हलन नहीं है सर अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम ही लिंगम आगे ठीक है तो ये लिंग सामर्थ्य से जैसे बरही लवन है यथा विनियोग बरही देवसदनम दामी ये मंत्र का जैसे बरही लवन में अंग बन गया विनियोग हो गया तथा कर्म शेष आत्मा प्रकाशन सामर्थ्य न कर्मसु ऐसा विनियोगेष कर्म का शेष हो गया आत्मा आत्मा अर्थात यजमान जो विशिष्ट आत्मा शरीर मन बुद्धि विशिष्ट चैतन्य पूर्व पक्षीय उसको एक विशिष्ट आत्मा और एक शुद्ध आत्मा ऐसे उसको विचार नहीं है इसलिए वो कहता है कि कर्म शेष हो गया आत्मा आत्मा कहने से कौन कहता आत्मा कहने से मैं और क्या सभी लोग लोक में आत्मा शब्द से जो समझते हैं वही वो आत्मा कौन है कहेंगे यजमान तो कर्म का शेष अंग यजमान क्योंकि यजमान होगा तो आगे कर्म होगा कर्म शेष जो आत्मा आत्मा शब्द का यहाँ अर्थ है यजमान यजमान का प्रकाशन का सामर्थ्य है ईसावास्य इत्यादि मंत्र में ये आत्मा का बारे में कथन करता है आत्मा यजमान बनेगा कर्म में उसका प्रकाश करेगा प्रकाश करेगा अर्थात शब्द उस, उस अर्थ को कह देना जैसे हम कहते हैं कि हमने ट्यूबलाइट जला दिए ये विषय को प्रकाश कर दिया प्रकाश कर दिया अर्थात हमारा ज्ञान का विषय बना दिया इसी प्रकार के शब्द कोई अर्थ को प्रकाश करेगा हम कहेंगे कि ग्रंथ ऐसा शब्द कहने से विषय को प्रकाश कर दिया तो शब्द विषय को प्रकाश कर दिया अर्थात शब्द एक ज्ञान कराया जिस ज्ञान का विषय ये ग्रंथ बन गया जिसको शब्द का प्रकाशन सामर्थ्य कहा जाता है कर्म शेषात्म प्रकाशन सामर्थ्येन कर्मसु कर्म सुनियोग यहाँ तक पूर्व पक्षी कहा दे दिया बरिर् देव सदनम दामि और दार्ष्टान्तिक हो गया आत्मा भी कर्म का शेष बनेगा यहाँ पर सिद्धांत कहता है कि इति अभी आशंका नियम इस प्रकार के भी शंका नहीं करने चाहिए क्यों भाष्य में कहते हैं ये पंक्ति हम लोग देख लिए थे कल तेसाम बीच में आरंभ होता है तेसाम अकर्म आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्थ तेसाम मंत्रण ये सब मंत्रों का ये अकर्मशेष जो आत्मा उसका याथात्म्य उसका वास्तव स्वरूप का प्रकाश करते हैं प्रकाश करते हैं अर्थात हमको ज्ञान कराते हैं बोधकत्वा ज्ञापकत्वा आत्मा का जो याथात्म्य अर्थात जो वास्तव स्वरूप उसका कथन करते हैं सिद्धांत कह रहा है कि जो आत्मा कर्म का शेष होता है वो वास्तव आत्मा नहीं है और ईशावासी इत्यादि ये सब मंत्र उस वास्तव आत्मा का प्रकाश करते हैं जो कर्म का शेष नहीं है अकर्म शेष तो कर्म शेष जो आत्मा उसके बारे में ये सब मंत्र कथन नहीं करते हैं इसलिए ईशावासी इत्यादि मंत्र ये सब कर्म में व्यवहार नहीं होंगे तो ये सब मंत्र कौन सा आत्मा का फिर प्रकाश करते हैं जो आप कह दिए अकर्म शेष कर्म का शेष नहीं बनेगा तो इसको सिद्धांत कह रहा है शुद्धत्वादि विशेषणस्य से आघटिका में शुद्धत्वादि विशेषण से आत्मन कर्म शेष प्रमाणाभा न केवल कर्म कर्मा अनुपयी होगी किन्तु कर्मणा विरुद्ध भिरुध्यत। याथात्म्य चेती पुराना पुस्तक में ये प्रतीक होना चाहिए किन्तु बड़ा अक्षर हो गया याथात्म्य चेती शुद्धत्वादि विशेषण से आत्मन आगे अष्टम मंत्र आएगा स सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविमि शुद्धम अपापबिद्धम सुद्ध, ऐसा कहेंगे तो ये सब शुद्धत्वादि विशेषण है जिस आत्मा का वो आत्मा का कर्म का शेष बनेगा ओ आत्मा अर्थात वो आत्मा यजमान नहीं हो पाएगा तो वो कर्म का शेष नहीं बनेगा कर्म का शेष होने के लिए कोई प्रमाण नहीं है प्रमाण अर्थात श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण इत्यादि कोई प्रमाण नहीं है इसलिए शुद्ध आत्मा जो है वो कर्म का शेष नहीं बनेगा और सिद्धांती और कह रहे हैं जो शुद्ध आत्मा वो कर्म का शेष नहीं बनेगा ये बात खाली इतना नहीं है कर्म का वो विरोधी है न केवलम कर्म अनुपयोगी किंतु कर्मणा विरुद्धे कर्म के साथ विरोध है क्योंकि शुद्ध आत्मा जो है असंग कूटस्थ निष्क्रिय कर्म के साथ इसका विरोध है अर्थात कर्म संभव नहीं है ये मंत्र आत्मा का उस वास्तव स्वरूप का कथन करते हैं जो कर्म में उपयोगी भी नहीं है और कर्म का विरोधी भी है शुद्ध आत्मा का ज्ञान होने से ये सब कर्म और नहीं हो पाएगा तो ये सब जितना जितना आगे आपको जतेगा ये धीरे धीरे फिर लगेगा मतलब ये उपनिषद का रहस्य समझ में आएगा कि शुद्ध आत्मा का जिसका ज्ञान हो गया उसके द्वारा कर्मों नहीं होगा कैसे रोटी खाते हैं कैसे फिर मंदिर में जाते हैं तो ये फिर धीरे धीरे पता चलेगा ये शरीर मनोबुद्धि में जैसा होना है वो तो ऐसे होगा उसको अंदर में निश्चय हो जाएगा कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ मेरे द्वारा ये कर्म नहीं हो रहा है जैसे संस्कार है ऐसे चलेगा प्रारब्ध के बैग से भाष्य में सुद्धत्वा कत्वा नित्यत्वा याथात्म्यं च आत्मनः शुद्धत्व पाप विद्धत्व एक नित्यत्व अशरत्व सर्वगतत्वादि पक्ष्यमाण आत्मा का याथात्म्यम याथात्म्यम अर्थात उसका यथावत स्वरूपम क्या है आगे कहते हैं शुद्धत्व आत्मा शुद्ध है उसका धर्म शुद्धत्व धर्म अर्थात हम कल्पना कर देते हैं इसी प्रकार अपाप विद्वत्वम अर्थात तो पाप के द्वारा भी विद्ध नहीं होगा शुद्ध कहने का अर्थ ये स्वाभाविक रूप से शुद्ध है और जो स्वाभाविक रूप से शुद्ध है उसमें कभी कभी पाप आ जा सकता है जो स्वाभाविक रूप से शुद्ध है कहेंगे जलो एकदम हमारा फिल्टर था कभी उसमें दो कुछ मिट्टी मिल गया तो इसको कहते हैं आगंतु कभी आ जाता है कादाचित का बीच में आ जाता है तो कहते हैं कि ये जो आत्म तत्व है ये आगंतुक को किसी मलके द्वारा भी संश्लिष्ट नहीं होगा अर्थात पाप आकर के भी इसको कभी मेला नहीं कर पाएगा जल में तो हम दो मिट्टी डाल देंगे तो उसको मेला कर देगा किंतु ये आत्म तत्व तो ऐसा भी नहीं है स्वभाव तो शुद्ध है और आगंतुक को पाप से भी संश्लेष संबंध नहीं होगा और एकत्वम ये वास्तविक तत्व तो ये एक ही है नित्यत्व नित्य है नित्य अर्थात है। ये तीनों काल में रहने वाला किसी काल में इसका अभाव नहीं हो जाएगा अशरीरत्व ये शरीर वाला नहीं है तीन प्रकार की जो शरीर हो जाता है ये सब शरीर केवल कल्पित उस तत्व में केवल हम कल्पना कर लेते हैं और उसमें तादात्म्य करके जीव बन जाता है किंतु तो आत्मतत्व तो वास्तविक कि शरीर वाला नहीं है सर्वगतत्व आदि अर्थात आगे सर्वगत सर्वगत अर्थात सब में गया हुआ जैसे हम कहेंगे मिट्टी का जितने सारे पदार्थ है बर्तन है वो सब में मिट्टी गया हुआ मिट्टी गया हुआ अर्थात तो मिट्टी ही वो सारे बर्तन को सत्ता और स्फूर्ति देता है कि दो शब्द थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं सत्ता और स्फूर्ति ये क्या चीज है सप्ताह अर्थात तो विद्यमान होना स्फूर्ति और पता चलना जैसे हम कहते है कि यह रज्जु में सर्व दिख रहा है अभी हम वो सर्प जो दिख रहा था उसके ऊपर हमने एक वस्त्र आवरण कर दिए अभी हमको वो सर्प दिख नहीं रहा है तो कहा जाएगा कि अभी सर्प का स्फुरण नहीं हो रहा है स्फुरण अर्थात हमारा ज्ञान का विषय वो नहीं बन रहा है तो अभी सर्प का जो स्फूर्ति हो रहा था ये स्फूर्ति अभी नहीं हो रहा है तो ये स्फूर्ति क्यों नहीं हो रहा है कहीं हम एक वस्त्र ढाक दिए वस्त्र हम सर्पों के ऊपर ढाके ना रज्जू के ऊपर ढाके हैं रज्जु के ऊपर ढाके हैं अर्थात तो रज्जु स्पुरण नहीं हुआ बोल करके के स्पुरण नहीं हुआ तो स्पुरण नहीं होने से अगर स्पुरण नहीं होता है इसका अर्थ है कि रज्जु का स्पुरण ही सर्प में दिख रहा था क्योंकि रज्जू को जब हम आवृत कर दिए तब सर्प नहीं दिखा अर्थात सर्प का वास्तविक कोई स्फूर्ति स्पूर्ण नहीं है वो तो रज्जू का ही स्फूर्ण था और दूसरा चीज ये कि कोई जाकर के बालक वहां से रज्जू को हटा लिया अभी हमको सर्प दिखेगा नहीं दिखेगा क्यों कहेंगे अभी रज्जू की सत्ता वहां नहीं है नहीं होने से सर्प की सत्ता नहीं हुई तो रज्जू की जो सत्ता है वही सर्पों में दिख रही थी ये सर्पों का वास्तविक कोई सत्ता नहीं है इसी प्रकार की ये जो आत्मतत्व तो है इसी में सब कुछ आरोपित तो है तो होने से कहा जाएगा ये जितने पदार्थ हमको ज्ञान का विषय बनते हैं खाली चक्षु नहीं किसी प्रकार के भी ज्ञान का विषय बनते हैं ये सब आत्मा में ही अध्यस्त होने से आत्मा अर्थात आप।, आप में ही अध्यस्त है तो होने से आपका सत्ता स्फूर्ति के चलते ये सबकी सत्ता स्फूर्ति हो रहा है जैसे हम कह देंगे मिट्टी का सत्ता और स्फूर्ति के चलते घट का सत्ता और स्फूर्ति अगर हम मिट्टी को हटा लेंगे मिट्टी के सत्ता नहीं रहेगी तो घट की सत्ता कहाँ रहेगी और मिट्टी को हम अगर आवरण कर देंगे तो घट भी नहीं दिखेगा घट का जो स्फूर्ति है वो मिट्टी की ही स्फूर्ति है इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि आत्मतत्व तो तो सर्वगत तो अर्थात सभी में गया हुआ है तथा सभी का अधिष्ठान रूप में अर्थात सभी को सत्ता स्फूर्ति देता है वक्ष्यमाणम ये आगे अष्टम मंत्र में ये बात कहेंगे ये जो आत्मन याथात्म्यम ये पंक्ति का आरंभ में कहते हैं याथात्म्यम च आत्मन ये वाक्य पूरा हो गया आगे कहते हैं तच्च तच अर्थात आत्मन याथात्म्यम कर्मणा विरुद्धियेत कर्म के विरुद्धियत ऐसे नूतन पुस्तक में भी विरुद्धियत पाठ है ना विरुद्धियत विधलिंग का रूप है अर्थात विरुद्धियत इस प्रकार के अर्थ कर लेंगे आत्म तत्व का याथात्म ज्ञान ये कर्म के साथ इसका विरोध है होने से युक्तम एवं ऐसा कर्म सुविनियोगलिए ये ईशावास्यम इत्यादि ये सब मंत्र इनका कर्म में विनियोग नहीं होगा आवश्यक नहीं है और विरोधी भी है मैं शुद्धो स्वभावतो न आगंतुके पापम विद्ध शरीर इति जानन न कटाक्षेना कर्म वीक्षते शुद्ध स्वभावत मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूं जो शुद्ध अहम बोलकर के भाष्य में दिया ना शुद्धत्व तो इसका अर्थ कहते हैं स्वभाव तो शुद्ध है और आगे दिया अपापिव तो इसका अर्थ कहते हैं आगंतुकेनापि के न पापम पहले न दे दिया न आगंतुकेनापि के नापी पापम ना विद्ध तो आगंतु अर्थात तो कभी आ जाता है इस प्रकार की जो कभी आने वाला पाप पुण्य इत्यादि के साथ भी इसका संबंध नहीं होता है ये सब आत्मा का स्वरूप आत्मा अर्थात तो आप ये आप स्वरूप कि जितना जितना आप में घटेगा हम वास्तविक शुद्ध है और ये कभी आगंतुक पाप पुण्य आकर के भी हमको स्पर्श नहीं करते हैं क्योंकि सुख दुख कभी हो जाता है कहते हैं ये पाप पुण्य का कार्य है तो कैसे स्पर्श नहीं करता तो विचार वही लगाना है कि ये सुख दुख जहां हुआ उसको उधर ही रहने दीजिए ये हमारा नहीं है घर जिसका जल रहा है उसका जलने दीजिए तो ये किसका धर्म है ये बुद्धि का धर्म है ये अंतकरण का धर्म मन का धर्म ये सुख दुख मन में होंगे तो जहां रहना है उधर ही रख देना ये वेदांत है मन में सुख दुख नहीं होना चाहिए ये वेदांत का कार्य नहीं है और शरीर को लेकर के गंगा जी में फेंक देना है ये वेदांत का कार्य नहीं है वेदांत कहेगा कि जो पदार्थ तो जहाँ है उसको वहीं रख दीजिए हम असंग है इस प्रकार की अनुभव कर लेना <coughs> संस्कार जैसे है प्रारब्ध जैसे है ऐसे आएगा कभी हो जाएगा सर्वत्र एक अशरीर सर्वत्र एक अर्थात सभी का अधिष्ठान यही है अशरीर जो सभी का अधिष्ठान बनेगा उसका कोई भी शरीर नहीं होगा कहते ना जो व्यक्ति सभी के साथ अच्छा संबंध रखेगा जानेगा वो वास्तविक किसी का नहीं है और वही वेदांति है वेदांति वास्तविक किसी का नहीं होता है क्यों कहेंगे जब महाराष्ट्र संन्यास देंगे ना तो आपको तीन बार बुलवाएंगे कहेंगे मैं किसी का नहीं हूं संस्कृत में कहा जाएगा और मेरा कोई नहीं है एक बार नहीं होगा हमारे से बोलेंगे और जोर बोलो और तीन बार बोलवाएंगे तो ये हमारा अंदर में दृढ़ होना चाहिए कि हम किसी का नहीं है कोई मेरा नहीं है इस प्रकार की हमारा अंदर में ये स्वभाव दृढ़ होना चाहिए बाहर में व्यवहार करने के लिए ठीक है जैसा कोई कर देता है कर देता है किंतु तो अंदर में ये भाव होना चाहिए अशरीर अशरीर होने से आकाश उपमा आकाश उपमा यश आकाश ही इसका उपमा, उपमा था तुलना जैसे आकाश स्वाभाविक रूप से भी शुद्ध रहता है और किसी आगंतुक मेल के द्वारा भी वास्तविक को मलिन नहीं होता है हम आरोप कर देते हैं आकाश में बादल आ गया मेला आ गया ये सब आ गया वास्तविक नहीं होता है इति जानन जानन इस प्रकार की जानता हुआ अपना स्वरूप जो इस प्रकार जानता है न कटाक्षणापी कर्म वीक्षते कटाक्ष से भी कटाक्ष हिंदी में कहते हैं तिरछी नजर कटे गंडे अक्षिणी यश दर्शन से तटाक्षम अर्थात ये जो गाल कहते हैं तब तो जब चक्षु जब यहाँ आ जाएगा अर्थात ऐसे देखेगा तो ना टेढ़ा देखेगा उसको लोग बहुत अच्छा कर देते हैं इसको तो कटे गंडे अक्षिणी यश दर्शन से तर्शनम कटाक्षम इस प्रकार की उसका विग्रह देते हैं अर्थात नजर जब आपका देश काल को ही देख रहा है उसको कटाक्ष कहते हैं तो इस प्रकार की जो आत्मा का वास्तव स्वरूप जिसको ज्ञान है वो कटाक्ष से भी कर्म को देखेगा नहीं कर्मों को तो देखते हैं कर्म तीन चार प्रकार की कहते हैं विवाह कर देते हैं शास्त्र में एक होता है नित्य कर्म नित्य कर्म वेदांत तो में कहा जाता है कि करने से चित्त शुद्ध होता है क्योंकि उसका अन्य कोई और फल नहीं मिल जाएगा केवल चित्त शुद्ध होगा चित्त शुद्ध होगा चित्त से मल हटाएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है हट जाएगा कुछ दूसरा होता है कि नैमित्तिक कर्म निमित्त होने पर वो कर्म करना है तो ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा जैसे शास्त्र में उदाहरण देते हैं यश आहिताग्नेर अग्निर गृहान दहेत स अग्न एक अष्टा कपालम एकादश का पालम ऐसा कहते हैं जो गृहस्थ है उसको अग्नि का आदान करके अग्निहोत्र करना चाहिए कभी अगर उस अग्नि जो घर में उसका सर्वदा जलना है ग्यारहपति अग्नि उस अग्नि से अगर उसका घर कभी जल जाएगा ये आजकल नहीं है कि सब ये सीमेंट इट्टा से हो जाएगा जलेगा फिर भी ये सब घर भी जलते हैं इसके जो दरवाजा इत्यादि होते हैं बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी कभी जलते हैं सब तो अगर अग्नि के चलते उसका घर जल गया अर्थात तो अग्नि क्यों उसका घर जला दिए क्योंकि अग्नि देवता रुष्ट हो गए जैसा अग्नि की सेवा करना चाहिए था ऐसा नहीं किए तब अग्नि एक क्षाम बते ये जो अग्नि देवता है वो क्षमाशील है क्षमा कर देंगे तो उनके लिए अभी एकादश कपाल वो निर्भपन करें उनको अर्पण करे एकादश कपाल अर्थात ये मिट्टी का बर्तन होते हैं जिसमें आप से बना करके उनको अर्पण करेंगे ये सब कहा जाता है नैमिति कर्म निमित्त हो गया उनका घर जल गया घर जल जाने से ये कर्म करेंगे पुत्र उत्पत्ति हो गया तो जातक कर्म करना है कोई किसी का मृत्यु हो गया मृत्यु का कर्म करना है ये सब नैमित्य कर्म कहा जाता है ये नहीं करने से पाप होगा करने से तो कोई विशेष उसका फल नहीं है वही चीज शुद्ध होगा वेदांत में कहा जाएगा तृतीय प्रकार की कर्म हो गया काम्य कर्म फल चाहिए इसलिए कर्म करना है विशेष तो करके जो पुत्र चाहिए अथवा स्वर्ग चाहिए वृष्टि चाहिए पशु चाहिए ये सब शास्त्र में कर्म विधान किया गया खाली ये नहीं आपको ग्राम चाहिए आपको राज्य चाहिए ये सब के लिए भी कर्म विधान है और आगे भी कहा गया कि आप अपना शत्रु का नाश करना चाहते हैं ये भी कर्म विधान है तो कहा जाता है आप अगर शत्रु का नाश कर देंगे वो तो नाश हो जाएगा आप भी नरक में जाएंगे ये भी कहेंगे वहां वाक्य ने तो ये सब हो जाता है काम्य कर्म और चतुर्थ हो गया निषिद्ध कर्म क्योंकि शास्त्र में मना किया गया है नहीं करना है सूरा न पातव्या ब्राह्मणो न हंतव्य इस प्रकार की सब वाक्य आए हैं तो ये चार प्रकार की ये कर्म होते हैं तो जिसको निश्चय हो गया कि हम असंग है कूटस्थ है वो कोई भी कर्मों को देखेगा भी नहीं नित्य कर्म करने से मेरा शुद्ध अंतकरण शुद्ध होगा इस प्रकार की मानेगा नहीं क्योंकि अंतकरण तो मेरे से भिन्न है फिर अंतकरण को शुद्ध करने के लिए उद्यम नहीं करेगा कोई कहते हैं ना लाश को माला पहना जो अंतकरण है वो जड़कोटी में है जिसको ज्ञान हो गया ये हमसे भिन्न है उसको फिर और शुद्ध करने के लिए उद्यम नहीं करेगा आगे पंक्ति किंतु आपात प्रतिपत्ति अभी एक निरुण्ध कर्म प्रवृत्ति इत्यथ जिसको ये ज्ञान हो गया वो तो कटाक्ष से भी कर्म को देखेगा नहीं और जिसको आपात प्रतिपत्ति आत्मतत्व का परोक्ष ज्ञान हुआ श्रवण मात्र से परोक्ष ज्ञान हुआ वो भी एक कर्म प्रवृति में इसी प्रकार की कर्म प्रवृत्ति ना, ना, आपात प्रतिपत्ति और भी एकदृशी एतादृशी का अन्वय जाएगा आपात प्रतिपत्ति के साथ इस प्रकार की आत्मतत्व का परोक्ष ज्ञान होने पर भी कर्म प्रवृत्ति निर्वण दी कर्म प्रवृत्ति द्वितीय है कर्म प्रवृत्ति को निरोध करेगा परोक्ष ज्ञान होने से भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा इसलिए सन्यास ले लेते हैं आगे और कर्म प्रवृत्ति से अर्थात कर्म से रहित होकर केवल वेदांत विचार करे साधन सतुष्टि संपन्न होकर के यहाँ तक सिद्धांति अपना राय सुना दिया कि ईशावासी इत्यादि मंत्र कर्म का अंग नहीं बनेंगे आगे और तर्क देता है किंच यह कर्म शेष सउ उत्पादियों दृष्टो यथा पुरोधाशादी कर्म का शेष कर्म का अंग चार चीज बन सकते हैं आगे एक एक करके सिद्धांति कहेगा साधारणत शास्त्र में विचार आता है कर्म का फल चार प्रकार के होते हैं उत्पाद्य आप्य संस्कार विकार्य कर्म का फल अब कोई भी कर्म करेंगे उसका जो फल होगा ये चार में से कोई ना कोई एक होगा तो कर्म का फल जैसे चार होते हैं कर्मों में जो अंग बनेंगे वो भी ये चार में से कोई ना कोई एक होगा क्या है? कहते हैं पहले उत्पाद्य कर्म का अंग वही बनेगा जो उत्पाद्य होगा जैसे पूर्वास आदि पूर्वास कर्म का अंग बनता है पूर्वास अर्थात हम थोड़ा साधारण भाषा में कहते हैं भोग लगाना जो परमात्मा को शास्त्र में इसको कहते हैं पूर्वास अर्थात तो लक्ष्य थालुआ जिसको कहते हैं वो बना करके फिर हम वहाँ प्रदान करते हैं अर्पण करते हैं ये जो पुरोडास हो गया वो उत्पाद्य जो कर्म शेष होगा ये उत्पाद्य होगा अथवा विकार्य विकार्य सोमादि दृष्टान्त देते हैं सोम ये सोम याग पुरा काल में होता था सोमलता ला करके उसको कंडन कूट करके उसका रस निकाल करके फिर अर्पण करते थे वो सोम हो गया विकार्य विकार अर्थात तो हम उसको कूट करके निकालते हैं उसका कुछ परिणाम कर देते हैं इसको विकार का जाए जैसे दुग्ध को हम दधि बना दिए ये विकार हो गया परिणाम हो गया इसी प्रकार की सोमलता हम कूट दिए कूट करके उसका रस निकाल दिए फिर हम पुनः पूर्व अवस्था को ले जा पाएंगे नहीं ले पाएंगे इसलिए कहते हैं परिणाम हो गया ये विकार हो गया आप्यो मंत्र आदि तो मंत्र ये आप्य प्राप्य गुरु इत्यादि अथवा कभी देवता इत्यादि से स्वप्न में भी मंत्र प्राप्त हो जाता है ये आप्य आप्य अर्थात प्राप्य प्राप्त करने का योग्य चतुर्थ हो गया संस्कार्य संस्कार करने का जो योग्य जैसे बृह आदि ये दर्श करने कर्म करने का समय में पूर्वास बनाने के लिए ब्रिहप्री का धान धान को कुटते हैं उसका तुषण निकालते हैं ये कुटने से पहले धान में प्रोक्षण करना है जलका ऐसे छिटा देना है जलका छिटा देने से धान कोई धो करके साफ नहीं हो जाएगा तो फिर भी क्यों देते हैं कहते हैं संस्कार करना है उतना करने से संस्कार हो जाएगा ये कर्म करने का समय में हम लोग ये जो दुर्गा को डुबा करके पानी में ऐसे छिड़कते हैं ना तो ये सब क्या होता है कहते हैं संस्कार है अर्थात तो अपने ऊपर भी करता है यह जमाना वो सब संस्कार है उससे कोई दृष्टा दिख जाता है कुछ शुद्ध हो गया ऐसा नहीं है किंतु वो संस्कार है नहीं करने से वो फल नहीं होगा तो अभी कर्म का शेष वही बनेगा जो उत्पाद्य अथवा विकार्य अथवा आप्य अथवा संस्कार्य हो तो इसमें व्याप्य हो गया कर्म शेषत्वम जो जो कर्म का शेष बनेगा ये या तो उत्पाद्य होगा या तो विकार्य या तो ये तो संस्कार्य चार हो गया जो पांडव होगा वो युधिष्ठिर होगा या तो भीमो होगा नहीं तो अर्जुन होगा नहीं तो नकुल होगा नहीं होगा तो अगर ये पांच नहीं होगा फिर वो पांडव हो जाएगा नहीं हो जाएगा इसी प्रकार के कहते हैं कर्मों का अंग वही बनेगा जो ये चार में से कोई एक होगा या तो उत्पाद्य हो या तो आप्य हो या तो कार्य हो नहीं तो संस्कार्य हो अगर ये चार कोई भी नहीं होगा तो कर्मों का शेष नहीं बनेगा ये यहां तर्क देते हैं संस्कारियो बृह तद उत्पत्ति रूपत्व व्यापक व्यावर्तमान आत्मयाथात्म्य से कर्म शेषत्व व्यावर्त ये जो चार चीज हुआ ये चार चीज उत्पाद्यादि रूपत्व ये चार आदि कहने से बाकी तीन ले लेना है ये जो ये चार हो गए ये हो गए अगर उत्पाद्य उत्पाद्य विकारी आप्य संस्कार ये चार हो गए व्यापक अगर ये चार नहीं रहेंगे तो व्याप्य व्याप्य कौन था कर्मशेषत्व अगर ये चार नहीं रहेंगे तो कर्म शेष भी नहीं बनेगा और आत्मा व्यापक हो जाएगा अच्छा आपका अगर होना चाहिए तो हम भी क्या करेंगे <laughs> अभी तो हम दृष्टांत तो भी दिया कि पांडव जो होगा ये पांच होना चाहिए ये भी दृष्टांत तो दिया न्याय पढ़ के अगर आप लोग ऐसा समझेंगे और कहा जाता है ना वहा द्रव्याणी नवैव ऐसा कहा गया पृथ्व्य तेज वायु आकाश काल अधिगात्मांसी नैसा कहा गया तो वहां एवकार क्यूं कहे हैं वहां न्यायोधि में क्या कहते हैं तो अगर आप एवकार नहीं कहेंगे तो आपका विपरीत दिशा में व्यापकत्व नहीं मिलेगा आप कह सकते हैं ये नौ मतलब ये जो पृथ्वी आदि ये हो गए ये नौ द्रव्य है किन्तु यही नौ ही <Ừ vanilla> <sü recuerenge> ये द्रव्य है मतलब पृथ्वी आदि ये अन्यतम आपको प्राप्त नहीं होगा इसलिए वहाँ एवकार कहे हैं इसी प्रकार की यहाँ सर्वदा जो एक होगा वही व्यापक होगा जो चार हो जाएंगे वो व्याप्य होंगे इस प्रकार की नहीं है ये व्याप्ति पंचों को पहले भी ये विचार को लाए हैं ना व्याप्ति का अर्थ आप ये कहेंगे ये कहेंगे ये कहेंगे ये कहेंगे ये कहेंगे पांच दिए ये पांचों ही नहीं है इसलिए ये नहीं होगा इस प्रकार कर्म का अंग जो बनेगा ये चार होंगे अगर ये चार नहीं होंगे तो ये कर्म का अंग नहीं बनेगा ये व्यक्ति कह दिए इसलिए कहते हैं व्यापकम व्यावर्तमान जब व्यापक नहीं रहेगा व्यापक कितने है यहाँ चार जब ये चार नहीं रहेंगे व्यावर्तमानम आत्मयाथात्म से कर्म से सत्व अपनी आत्म याथात्म्य आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप हो ये कर्म का शेष नहीं बनेगा क्यों आत्मा का वास्तविक स्वरूप ये उत्पाद्य है आत्मा को आप उत्पादन करेंगे नहीं कर पाएंगे ये विकार हो जाएगा आत्मा नहीं होगा आप्य प्राप्त करेंगे नहीं है क्यों क्योंकि हम ही तो है और प्राप्त क्या करना है और संस्कार इसका किसी प्रकार संस्कार नहीं होगा पहले कह दिया गया शुद्धत्व अपाप स्वाभाविक रूप से भी शुद्ध है आगंतुकमल के द्वारा भी ये संश्लेष इसका नहीं होता है तो ये चारों नहीं होने से कर्मशेषत्व जो व्याप्य है इसका भी व्यावर्तन कर देता है अर्थात कर्म ये कर्मशेष नहीं बनेगा यथा आत्मयाथात्म्य कर्तृ भोक्तृच नवती ये नम इदमी साधन तथो मैं कर्तव्यमित अहकारान्वयपुर कर, कर्तृन्वय जिस प्रकार की एक बात बता दिए कि आत्मा में ये चार चीज नहीं होने से कर्म का सेशन से नहीं बनेगा दूसरा कहते हैं कि आत्मा का जो वास्तव स्वरूप वो कभी कर्ता भोक्ता इत्यादि नहीं होता है अर्थात आप जो वास्तव है आप कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, किंतु राबड़ी तो खाते है <laughs> वो हम नहीं खा रहा है वो शरीर को शक्ति की आवश्यकता है वो ले लेगा और शरीर को शक्ति की आवश्यकता नहीं कितना तो गाड़ी आप ज्यादा चलाएंगे तो उसमें आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा आप अगर ईंधन नहीं देंगे तो चलेगा नहीं और कम चलाएंगे तो कम डालना पड़ेगा अधिक चलाएँगे तो अधिक डालना पड़ेगा तो उस समय में जानना है कि ये शरीर इत्यादि ये सब ग्रहण करता है कर्ता भोक्ता जो आत्मा का जो वास्तव स्वरूप वो कर्ता भोक्ता इत्यादि नहीं है अगर इस प्रकार की होता आत्मा जब कर्ता भोक्ता इत्यादि मानते हैं तब वो क्या करता है मम इदम समिहित साधनम इष्ट ये मेरा इष्ट साधना इष्ट साधन अर्थात इष्ट से साधनम ये करने से मेरा इष्ट होगा मेरा अच्छा होगा जिसको इस प्रकार के ज्ञान होगा फिर वो उस कर्मों में प्रवृत्त होगा नहीं होगा होगा तो अगर हम कर्ता भोक्ता होते तो फिर हम मानते कि हमारा ये हित तो करेगा इसलिए मया इदम कर्तव्य मेरे द्वारा ये किया जाना चाहिए मैं इसको करूंगा इस प्रकार की अहंकार अन्वय है पुरस् अहंकार का पहले अन्वय करेगा जो शुद्ध आत्मा है उसके साथ पहले अहंकार का अन्वय करेगा संबंध करवा देगा अहंकार का अन्वय हो जाने से वो परिच्छिन बन गया परिच्छिन्न बन जाने से अब वो करता भोक्ता होकर के आगे वो कर्म करेगा कर्तन्वय कर्तृन्वय यहाँ आप लोगों का पुस्तक में जो टिप्पणी दिया है आप लोग देख लीजिए कर्तृत्व कर्म संबंध आत्मन इत अर्थात आत्मा में पहले कर्तृत्व डाल करके फिर कर्मणा सह संबंध कश्य आत्मनः आत्मा फिर कर्म के साथ संबंध हो जाएगा कब कहते हैं कर्तृत्व पहले कर्तृत्व सती सती सत्य में तो अहंकार का अन्वय होने पर ही कर्तृत्व आएगा कर्तृत्व आने से कर्मों के संबंध हो जाएगा आत्मा का किंतु जिसको आत्मा का शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है उसको अहंकार का अन्वय नहीं होने से वो कभी कर्ता बनेगा नहीं तो फिर कर्म में वो अंग बनेगा नहीं कर्तृन्वय सियात किंतु वास्तविक इस प्रकार की नहीं है अगर कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो होता तो अहंकार के साथ अन्वय होता तो फिर कर्म का शेष बनता किंतु वास्तविक इस प्रकार की नहीं है भाष्य में नहि एवं लक्षण आत्मनो याथात्म्यम उत्पाद्य विकार्यम आप्यम संस्कार्य भोक्त्री भोक्तृपम व येन कर्मशेषता सिया एवं लक्षणम आत्मनः आत्मा का जो इस प्रकार की लक्षण कहा गया बहुत सारे कह दिया गया शुद्धत्व अपाप विद्धत्व एकत्व नित्यत्व अशरीरत्व इत्यादि जो सब लक्षण कह दिया गया आत्मनो याथात्म्यम ये आत्मा का वास्तव स्वरूप है आत्मा का ये वास्तव स्वरूप उत्पाद्य नहीं है विकार्य नहीं है आप्य प्राप्य नहीं है संस्कार्य इसका संस्कार नहीं किया जा सकता है कर् भोग करता भोक्ता ये आत्मा आत्मा अर्थात जब भी आत्मा शब्द आएगा ना हमेशा जानेंगे कि आप जो सुन रहा है जो कह रहा है वो जानेंगे वही आत्मा है तो ये कर्ता भोक्ता इत्यादि ये नहीं है अगर होता तो कर्म शेषता सियात ये न ये न कारण है न अगर ये सब होता संस्कार्य विकार्य आप्य उत्पाद्य कर्ता भोक्ता होता तो कर्म का शेष हो जाता किंतु नहीं है टीका में पूर्व पक्षी अब तक आत्मा को कर्म का अंग बनाने के लिए बहुत उद्यम करके विफल हो गया अब कहता है कि ठीक है ये कर्म जो है ना बहुत जड़ है स्थूल शरीर से होता है अब हम इस आत्मा को उपासना का अंग बनाएंगे उपासना सूक्ष्म शरीर से होगा मन से होगा तो मन का अंग बनाएंगे ए, उपासना का अंग बनाएंगे आत्मा को पूर्व पक्षी कह रहा है कि ननु उपनिषदाम जप उपयोगी अन्य से प्रमाण से अदर्शनाथ नास्ती एवं एकता दशम आत्मयाथात्म्यम त्रह सिद्धांति पूर्व पक्ष कहता है कि ननु ननु अर्थात भीतर्क अर्थात दूसरा वो अस्त्र लेकर के अभी युद्ध के लिए तैयार हैं उपनिषदाम उपनिषदों का जप उपयोगी ये जप में इसका उपयोग होगा कैसे जप में उपयोग होगा जप के ऊपर जो टिप्पणी दिया है आपका पुस्तक में नीचे देख लीजिए टिप्पणी में जप जपो पेती इतना प्रतीक है आगे हाईफेन है नया पुस्तक में टिप्पणी में जपो पेती के बाद अच्छा ये पुराने में नहीं है वो अलग है थोड़ा बीच में हाईफेन भी कर दे सकते हैं हूंग फटादि निरर्थक शब्द वज मात्र उपयोगी ये जो जप करते हैं ये जो विशेष करके ये जो शक्ति मंत्र सब होते हैं रिंग क्रिंग इस प्रकार के सब कहते हैं ना तो इसमें जो ये शब्द होते हैं ये सब का अन्य कोई अर्थ भी नहीं है और कुछ उसका काम नहीं है वो शब्द का उच्चारण करने से तजन्य जो शक्ति है वो आपका उपासना में लाभ करेगा इसी प्रकार की पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये आत्मतत्व का व्याख्यान करने वाले जो मंत्र है वो जपों में उपयोगी होंगे इसका और कोई काम नहीं है कैसे जैसे हुम फट इत्यादि ये इस... हम लोग जब ये अंग शुद्धि करते हैं ना अंतिम में कहते हैं ओम अस्त्र फट का क्या अर्थ है तो ये कहते हैं वो अर्थात इसका कोई और अन्य अर्थ नहीं है केवल उच्चारण करने से उसका उसे पुण्य होता है इसी प्रकार के कहते हैं जप योगित्वात्थे अन्यत्र क्यों ही आत्मतत्व तो का व्यवहार नहीं होगा पूर्व पक्ष कहता है कि अन्य सच प्रमाण से ये जो अंश है ना अन्य सच प्रमाण से अदर्शन ये आगे व्यवहार होगा इसलिए इसको यहाँ स्मरण रखेंगे ये जगह में आया है बोल करके पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये समप में व्यवहार होंगे इनको अन्यत्र व्यवहार करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है दो प्रमाण दे दिया था पूर्व पक्षी विनियोग करने के लिए क्या क्या प्रमाण दिया था श्रुति और लिंग और कोई प्रमाण आगे नहीं है पूर्व पक्षी कहता है होने से एकता दृश्य आत्मा अथात्म्य नास्ती है वो इस प्रकार की जो आत्मा का वास्तव स्वरूप आप कह रहे हैं शुद्धत्व इत्यादि इस प्रकार के आत्मा का कोई वास्तव स्वरूप नहीं है अगर होता तो ये कहा काम में लगेगा तो कर्म में तो काम में नहीं लगेगा तो इसलिए उपासना में ही काम में लगेगा अगर यहाँ नहीं लगेगा तो फिर व्यर्थ है ऐसा कोई आत्मा नहीं है पूर्व कहा कहने से सिद्धांत कहता है भाष्य में सर्वासाम उपनिषदाम आत्मयाथात्म निरूपण सारे उपनिषद चरितार्थ होते हैं सफल होते हैं किस में आत्मा का निरूपण करके उपनिषद का कार्य वही होता है आत्मा का याथात्म्य आपका जो वास्तविक स्वरूप उसी को ही कहता है तो इसलिए ये व्यर्थ नहीं है टीका में यत्पर शब्द स शब्दार्थ इति मीमांसा प्रसिद्ध ये भाष्यकार का मीमांसा भाष्यकार सवर स्वामी का ये वाक्य है यत्पर शब्द यत्पर में जो टिप्पणी दिया है आप लोग देख लीजिए यत्पर अर्थात यत्पर्य कह का अर्थ यद, जो अर्थ पर अर्थात तात्पर्य जो शब्द का जो तात्पर्य है वो शब्द का वही अर्थ होगा जैसे अभी कहेंगे कि गंगायाम घोष अभी गंगा शब्द का तात्पर्य प्रवाह में है ना तीर में है घोष शब्द का अर्थ तो गांव पड़ा तो हिंदी में भी पड़ा शब्द व्यवहार करते हैं नहीं होता है नहीं तो तो अच्छा अर्थात तो घोष शब्द का अर्थ तो गांव हम कह देंगे गंगा गंगा में गांव है तो गंगा में गांव है अर्थात गंगा का प्रवाह में नहीं है उसका तीर में है तभी गंगा शब्द का तात्पर्य किसमें है तीर में इसलिए गंगा शब्द का अर्थ भी यहाँ तीर हो जिस होगा जिसमें तात्पर्य वही अर्थ होगा कहें गंगा शब्द का अर्थ प्रवाह होता है जब कहेंगे गंगायाम नौका वहां गंगा शब्द का अर्थ क्या लेंगे प्रवाह तो कहें क्यों कहेंगे तात्पर्य प्रवाह में है जो तात्पर्य है वही अर्थ होगा तो सिद्धांत कह रहे हैं कि ये आप मीमांसकों का ही ये बात है ये हम नहीं कह रहे हैं आप लोगों का ही प्रसिद्धि है शब्द है सब्दार्थ अर्थात शब्द का तात्पर्य जिसमें है वही शब्द का अर्थ होने से इति मीमांसा प्रसिद्ध है ते मीमसा शास्त्रे प्रसिद्धी है इसका सर्वासा उपनिषदा चात्म तात्पर्य दर्शनात् न जप आगे पुराने पुस्तक में न जप उपयोगी तम उप एक एक शब्द होगा शक्यम वक्तुम तो मीमांसा प्रसिद्ध है कि शब्द का जो तात्पर्य है वही शब्द का अर्थ होता है इसलिए सारे उपनिषद अकात्मी आत्मा एक है वही ब्रह्म है वही आप हैं इसी में ही तात्पर्य दर्शनात् सारे उपनिषद इसी को ही कहते हैं होने से जप योगित्व उपनिषद शक्यम बखतुम न पहले दे दिया तात्पर्य दर्शनात् ता न जप योगित्व उपनिषद सब उपनिषद जप का उपयोगी बने ये नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं और स्पष्ट करता है तथा तो ही ये सब जप का उपयोगी नहीं होंगे पूर्व पक्ष कहा था कर्म में उपयोग नहीं हुए अगर जप में उपयोग नहीं है तो व्यर्थ होगा क्योंकि अन्य प्रमाण नहीं है सिद्धांति कहता है कि कैसे वो अन्य प्रमाण नहीं है तो इतने सारे प्रमाण हम दे रहे हैं क्या प्रमाण कहेंगे शब्द का वही तात्पर्य है शब्द का क्या तात्पर्य है वो निर्णय करने के लिए छह लिंगो होते हैं उसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय लिंगम वो छह होते हैं उपक्रमो पसंगारा अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादो पपत्तीच लिंगम तात्पर्य निर्णय कोई एक प्रकरण कोई एक वाक्य कोई एक शब्द क्या चीज कहता है इसको कैसे जानेंगे कहेंगे ये हम खोजेंगे ये छह छिंगो होते हैं ये छह लिंगों से निर्णय होगा कि किसका क्या तात्पर्य है एक प्रकरण है एक ग्रंथ है ये ग्रंथ क्या कहना चाहता है कहेंगे इसका तात्पर्य खोजेंगे कैसे खोजेंगे कहते हैं ये छे आपको दिया गया तू मतलब उपकरण दिया गया इसके द्वारा आप खोजिए ये ग्रंथ क्या कहना चाहते है पहले हो गया उपक्रम उपसंगारह ये ग्रंथ का आरंभ में क्या कहा गया अंतिम में क्या कहा गया अगर दोनों एक ही चीज है जानेंगे कि यह ग्रंथ इसी विषय को कहता है और द्वितीय हो जाएगा अभ्यास ग्रंथ का बीच में बार बार वही बात कहा जाएगा और आगे अपूर्वता ज्ञात पदार्थ को यह नहीं कह रहा है अगर ज्ञात पदार्थ को कोई चीज कहेगा ग्रंथ कहेगा जानेंगे ये ग्रंथ वास्तविक इसका तात्पर्य नहीं है हम तो वो ग्रंथ पढ़ने से हमको ये हो जाएगा अपूर्व चीज कहना चाहिए जो कि हमको ज्ञात नहीं है न अपूर्व ज्ञातम अपूर्वम और आगे फलम तो ये ग्रंथ का तात्पर्य ये है कैसे जानेंगे कहा जाएगा कि ये करने से ये फल होगा जैसे कहें अर्ध श्लोक पठने भी चंद्र लोकम अवाप गीता का आधा श्लोक अगर आप रोज पढ़ेंगे ना आपको चंद्रलोक प्राप्त होगा पितृलोक प्राप्त हो जाएगा तो अर्थात जानेंगे कि ये श्लोक कह रहा है कि गीता में तात्पर्य रखना है गीता तात्पर्यपूर्ण है तो ये फल कथन करते हैं आगे अर्थवाद निंदा प्रशंसा इत्यादि होगा कहीं कुछ अनुवाद कहीं कुछ गुणवाद इत्यादि होगा ये सबसे निर्णय होता है कि ये ग्रंथ का क्या तात्पर्य है और उपपत्ति तर्क देंगे अर्थात वो ग्रंथ में ऐसा तर्क मिलेगा ऐसा है बोल करके ऐसा होता है तो मानना पड़ेगा वो पदार्थ है अगर नहीं होता ऐसा क्यों अभी कहते हैं सूर्य का किरण नहीं दिख रहे हैं क्यों नहीं दिख रहे हैं कहते हैं बादल आया होगा तो हमको तो दिख नहीं रहा है कहते तो दिख नहीं रहा है फिर भी हमको सूर्य का किरण नहीं दिख रहा है तो मानना होगा कि बादल छाया होगा तो इसको कहते हैं उपपत्ति तर्क इस प्रकार की इसी ग्रंथ में भी ये दिखाएंगे किसी किसी ग्रंथ में ये छह मिल सकते हैं किसी ग्रंथ में कोई एक दो तीन चार मिल सकते हैं जितना भी हो तो उस सब से वो ग्रंथ का तात्पर्य निरूपण होता है जिसके पास नया किताब है उसमें तो हिंदी में पूरा बोर्ड लेटर में वो श्लोक लिखा गया है और जिनके पास ये नहीं है मतलब पुराना किताब है उनमें भी हिंदी में दिया गया किंतु हिंदी छोड़िए टिप्पणी देखिए तथा ही के ऊपर जो टिप्पणी है आप लोगों का पुस्तक में टीका में हम लोग जो पढ़ रहे थे तथा ही उसके ऊपर जो टिप्पणी है देख लीजिए पुराना पुस्तक में बारह नंबर टिप्पणी उपक्रमों पसंगारा अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादो टूफी छूट गया अर्थवादो पपत्ति लिंगम तात्पर्य निर्णय ग्रंथ का तात्पर्य निर्णय करने के लिए ये लिंग उसका नीचे तेरह नंबर टिप्पणी है ये पुराना पुस्तक वालों के लिए इति इतिपक्रम्य अन्यर ऐकात्म्य मीति मध्ये शेष निवेश शे, में एक चाहिए आगे टीका में तथा तो ही अर्थात ईशावास्य उपनिषद में छह लिंग उपलब्ध है निर्णय कर मतलब निश्चय करने के लिए कि ये ग्रंथ आत्मा का स्वरूप का ही कथन करता है जो महान तात्पर्य वाला होता है एक एक करके दिखाते हैं ईशावास्यम इतिपक्रम्य ग्रंथ का प्रथम मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यथकिंच जगत्याम जगत तो अर्थात परमात्मा के द्वारा आच्छादनीय है वाष्यम अच्छाधनीय हरि हलोर नियत तो ये वसा अच्छा दन धातु से नियत हो जाता है अर्थात ईश्वर के द्वारा सब अच्छा दन दन्य कर देना है अच्छा धन कर देने तो सब कुछ ईश्वर है ऐसे जानना ये हो गया ईश्वर के द्वारा सब कुछ अच्छा धन कर दिया इस प्रकार की उपक्रम हुआ और आगे जाकर के अष्टम मंत्र में कहेंगे सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविर वो व्यापक तत्व है शुद्ध है कोई पाप नहीं है तो वो शरीर वाला नहीं है इस प्रकार की कहा जाएगा जो व्यापक तत्व है वही अशरीर असंग शुद्ध होगा आरंभ भी वही हुआ उपसंगार भी वही हुआ ये एक लिंग हो गया उपक्रम उपसंगार अच्छा आगे ये सब छह लिंग दिखाए हैं, आज हम लोग यहाँ तक चलेंगे नो मित्रु शो